आइए सुने कार्यक्रम हवा महल दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति उदयपुर की ट्रेन इसके लेखक तपन भट्ट निर्देशिका लता गुप्ता तो आइए सुनते हैं उदयपुर की ट्रेन यात्रीगण कृपया ध्यान दें बंबई से आने वाली गाड़ी आठ बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी ऑफिस बहुत सुंदर बैठे हैं भगवान मेरी ड्यूटी का पहला दिन है गुड मॉर्निंग सर क्या क्या कहा तुमने गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर यस सर घड़ी है तुम्हारे पास घड़ी हाँ हा, क्यों अरे घड़ी का ताल्लुक है है घड़ी घड़ी है ना? क्या टाइम हुआ साढ़े बारह साढ़े बारह गुड मॉर्निंग क्यों गुड आफ्टरनून क्यों नहीं यस सर गुड आफ्टरनून सर थैंक यू जाओ सर सर अब क्या है सर uh, मैं आया हूँ आप आएंगे तो मैं देख रहा हूँ आपकी फोट उतरवाऊँ नहीं सर वो बात ये सर हाँ ये सर ये लीजिए ये ये, ये अरे जन्मपत्र नहीं सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सर मेरी ड्यूटी लगी है सर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नए नए आए होंगे पहली दफा और पहली दफा ही लेट दो घंटा से जो भी ज्यादा वो सब रास्ते में सर रास्ते में नाश्ता नाश्ता कुछ नहीं तुम लेट हो मान लो कि तुम लेट हो हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ तो वो, वो अच्छा छोड़ो अच्छा, वहां उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें इसमें हाँ, हाँ, हाँ। अब ये पूछताछ का दफ्तर है किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। सर। समझ चाहिएगा बोलूंगा न अरे तो मैं पूछ रहा हूँ हाँ नो आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है अरे मुझे क्या पता कब खुलती है मैं तो हार्चा जी टें लूज कर दिया तो अभी समझाया था बड़े मुस्कुरा कर आप अरे हंसने के साथ जरूर यही किया दाँत दिखाओ अच्छा सर वो बंद करो मुझे पता नहीं सर मैं तो आज ही आया हूँ अब क्या हुआ पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया अजी मैं बोल लूंगा साहब आप ठीक है मैं देख लूंगा कोई बात बातना अबे मेरा नहीं अपना पसीना पहुंचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ ठीक है खोल लो और अपना काम शुरू करो क्या हाँ हाँ। दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे केबिन में आ जाना आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही <laughs> मैंने कोई लतीफा कहा नहीं तो फिर ऐसे क्यों वो तो मैं यू ही हजार था सर वो अभी कहा था ना उसके अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए दिक्कत हो तो, तो मेरे पास आ जाना हाँ तो क्या आदमी है पता नहीं सुबह सुबह किसका पूछ रहा था क्या इनक्वा है हाँ हाँ यही है क्यों मतलब पूछताछ नहीं होती है अरे यही होती है। ए, भाई साहब इस शहर में अच्छे से अच्छे कपड़े कहा मिलते हैं? कपड़े? हाँ हाँ कपड़े पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जोती वगैरह कहाँ मिलते हैं मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं पता नहीं कमाल है कमाल? भाई साहब आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते है जूते हाँ जूते काले भूरे लाल नीले पैर में पहनते हैं जूते अरे मुझे मालूम है पैरों पहनते हैं लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब <laughs> कोई मतलब नहीं है <laughs> अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आप मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है कहाँ से खरीदू अबे तू तो तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार चोरी कर डाका डाल मेरी जगह पूछ रहा है <laughs> <laughs> अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा अब तो इस का मतलब है रेल रेल में में में रेलों रेलों के के के बारे बारे पूछा पूछा जाता जाता है। हाँ। <laughs> भाई है। भाई साहब, ये डिब्बे कहाँ बनते हैं मेरे घर पे बनते हैं। घर पे बनते हैं डिब्बे हाँ। तो भाई साहब ऐसा करना एक रेल का इंजन घर भेज देना मुन्ना खेल लेगा <laughs> <laughs> ना अरे डब्बे का रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है इस बात ऐसी मुझे क्या लेना देना तो भाई साहब गुस्सा काहे क्यों होती हो रेलों के बारे में ही तो ना। तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना पूछ <laughs> भाई साहब ये रेल आती क्यों है यात्रियों <laughs> तो को लेने आती है बाबा जी तो गुस्सा क्यों होते हो फिर जाती, तो जाती है पर तुझे कहा जाना है मुझे तो कहीं नहीं जाना मैं तो यू ही टाइम पास करने आया था तो टाइम पास करने आया था? तो भाई साहब इंधन भेज देना भाई साहब जी, जी, जी, जी। भाई जी भाई भाई साहब साहब साहब क्या क्यों रहे हो आप पांच नंबर के पेड़ों से बक्कर आ रहा हूँ भाई साहब जी अरे ऐसी क्या बता गया चाह रहा था भाई साहब जी ये भोपाल है जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी कितने बजे जाती है उदयपुर जाने वाली सब जी उदयपुर जाना जी भाई साहब जी देख के बता रहा हूँ भाई जल्दी बताओ जी उदयपुर जाने वाली ट्रेन आ जाएगी भाई बता रहा हूँ भैया अरे भैया वो तो ग्यारह बजे जाती है गई गई अरे अरे उदयपुर उदयपुर जाने जाने वाली ट्रेन? अरे जाने वाली ट्रेन ट्रेन हाँ भाई ओ जो नंबर के प्लेटफार्म से जाती है भाई भाई साहब जी पांच नंबर के प्लेटफार्म से जाती है उदयपुर जाती है ग्यारह बजे ट्रेन गई गई क्या हाँ गई अच्छा भाई अच्छा भाई अजी भाई साहब जी क्या है अजी गई शे गई है करने वो नौ साढ़े बारह बच्चों के ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो आपको पता ही नहीं हो <laughs> हमको तो पागल है भाई साहब तो कैसा आदमी भाई साहब जी अरे अब क्या है यार आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तू जी लगता है मेरा? मेरा, तो तू भाई है दोस्त है मजाक देर से उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो कहीं? कहो मेरी कसम तो तेरी कसम भाई तेरे पिताजी की कसम अरे तेरे पूरे खानदान की कसम दादा उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई वास्तव में गई क्या भाई साहब वास्तव में में में गई गई गई गई यार सच्ची में सच्ची अब रियली अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा ठीक है भाई साहब हे भगवान क्या करूं अजी भाई साहब जी अरे मेरे बाप अब उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई नहीं वो तो आपने बता दिया गई तो मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या आधी खड़ी है बाहर आधी खड़ी है ना आधी ट्रेन कैसे जाएगी ट्रेन तो पूरी जाती है पूरी जाती है हाँ। फिर तो इंजन भी गया होगा क्या आदमी इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को गार्ड का टिब्बा भी गया क्या भाई साहब गाड़ के डिब्बे डाक के डिब्बे सारे डिब्बे तो गए भैया तो चलते रहे बिना ट्रेन चलेगी कैसे भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा जब ट्रेन ही नहीं तो छत कहा से आई क्यों छत भी जाती है ट्रेन के साथ। नहीं भाई साथ। वो छत तो गए ट्रेन के पीछे पीछे चलती मैं भी यही श्रेन में ही तो लगी होती है छत अच्छा भाई आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ <laughs> <laughs> भाई साहब जी अरे अब क्या है यार कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या <laughs> एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब क्या भाई साहब ऐसा करो आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ मैं लेते तो तो उदयपुर ऐसे <laughs> तो देर हो जाएगी ते कह रहे क्या कोई नहीं हो सकता समझा चलाए थे अजय भाई साहब आप ऐसा कीजिए ट्रेन को वापिस बुला लिया मैं लटक कर चला जाऊंगा ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझा अरे कैसे नहीं आ सकती ये तो आप रेलवे वालों की धान लिया रेलवे ये क्या कर रहे हो यार देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा अरे अरे तो मैं उदयपुर कैसे कैसे भेजू? अरे कैसे भेजो? आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को ऐसे बताना हो भाई साहब मैं आपकी सलाह है ना रेल मंदिर तक तो पहुँचा दूंगा अरे लेकिन मैं अभी उधमपुर कैसे जाऊँ तो कैसे जाए यार? मैं क्या करूं हाँ सब एक काम हो सकता है अरे आप बस से चले जाओ बस से नहीं मैं तो ट्रेन से ट्रेन तो चली गई तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई तो अरे गलती हो गई भैया में वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई अब आप मुझे बताइए बताए मुजफ्फर कैसे जाऊं? अरे मैंने कहा ना दादा बस से चला जाएगा बस से चला आज तो जानते नहीं जय जगदीश भाई साहब बस से चला जाओ यार ठीक है भाई साहब अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी अब बोलो आप मेरा एक काम करोगे क्या कहिए वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से छोड़िए हम आपको नहीं नहीं आप फोन करके टिकट बुक करा दो मेरा फोन करो हाँ भाई साहब हाँ एक मिनट रुको भाई साहब वो तो नंबर क्या है वहाँ का दोपह बस स्टैंड छब्बीस इक्कीस बाईस मैं ये बता रहा था छब्बीस रह। इक्कीस बाईस हाँ भाई साहब चला रे हेलो हाँ बस स्टैंड से हाँ हाँ ये मैं पूछ रहा था साहब ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या हाँ। हैं नहीं भाई साहब मैं कर नहीं रहा हूँ सीधाई में नहीं वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज मैं पूछ रहा था भाई साहब उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है वो टिकट विकट मिल सकती है क्या उदयपुर जाने वाली बस गई हट ठीक है भाई साहब भाई वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या भाई साहब वास्तव में गई क्या जी वास्तव में गई ऐसे पूछे पूरी गई क्या वो पूरी तेरी तो इधर आ तूरी गई क्या नहीं तेरी पगड़ी। पगड़ी बाबू मैं कोई तो थोड़ी आया हूं। तो क्या तो मैसेज दे दे देना सारा लेके कहा सामने खम्बे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या ये कोई नौकरी है नौकरी नहीं करूंगा मैं अभी इस्तीफा देता हूँ क्यों चिल हो क्या बात है ये लीजिए सर ये लीजिए ये लीजिए सर ये लीजिए क्या है ये सर मेरा इस्तीफा अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं ये कायदे कानून क्या होते हैं मैं कुछ नहीं जानता तो जान तो है अरे भैया इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है चार्ज देना पड़ता है यहाँ भी चाहिए हाँ। बोलो क्या चाहिए बोलो अरे अरे अरे ये वाला चार्ज नहीं तो हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हे की उदयपुर वाली ट्रेन गयी क्या गयी तो भाई ये थी उदयपुर की ट्रेन इसके लेखक थे तपन भट्ट निर्देशिका थीं लता गुप्ता आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे